रंगीन खिलौनो का चहार हंसी की पुहारे खुशी का गान पेड़ों पर झूले पतंगों की ढूर कच्ची कल्पना का अंगोल भंडार कभी राजा कभी रानी का खेर सवालों के शरीर बाल संसार है त्या खिलता खरी नमस्कार श्रोताओं स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम बाल संसार में आज के हमारे कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि माता पिता और शिक्षक बच्चों में सरलता से सीखने की नैसर्गिक अभिलाषा को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशेष अतिथि डॉक्टर अजय शुक्ला जो बच्चों के विकास और शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं खेल और कल्पना को बढ़ावा दे सकते हैं अनुभव और खोज के अवसर प्रदान कर सकते हैं और एक सकारात्मक और प्रोत्साहक वातावरण बना सकते हैं अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो हमें कॉल करें और अपने सवाल पूछें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए बाल संसार नमस्कार स्वागत है आप सभी का बाल संसार इस कार्यक्रम में आश्चर्य करूँगा आप बिल्कुल अच्छे होंगे और ढेर सारी खुशियों के साथ आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बाल संसार में फिर से आप सभी को जोड़ना चाहूँगा डॉक्टर अजय शुक्ला जी से डॉक्टर अजय शुक्ला व्यवहारिक वैज्ञानिक हैं और काफ़ी अच्छी तरह से मनोस्थिति को जानते हैं बच्चों के हो बड़ों के हो सबके मनोस्थिति को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं और उसे सीखने की कोशिश करते हैं तो आज हम लोग बाल संसार इस कार्यक्रम में जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने माता पिता और बच्चों की शिक्षा के प्रति जिज्ञासा को कैसे हम लोग बढ़ावा दें इस विषय को लेकर बातचीत कर रहे थे और उसमें समझना सीखना अनुभव करना इस विषय को लेकर बातें की थी तो आज उससे आगे बढ़ते हैं जहाँ पर हम बच्चों की जिज्ञासा को और कुछ नए अवसर प्रदान करने का या कैसे उनको एक नया वातावरण मिले जिससे बच्चे आसानी से सीखने का माहौल में पले बढ़े तो इन विषय पर बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर अजय शुक्ला जी का बहुत बहुत स्वागत है प्रणाम भेजी ओम शांति ओम शांति और सबसे पहला आज का जो हमारा प्रश्न है यही है आपके लिए कि माता पिता और शिक्षक बच्चों की जिज्ञासा को प्रोत्साहित करने के लिए कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं जी हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है और जिज्ञासु प्रवृत्ति होना और जिज्ञासु प्रवृत्ति के प्रति हमारा ध्यान आकर्षण हो जाए इसके लिए भी स्वयं को तैयार रखना ये दोनों ही बातें एक दूसरे की पूरक हैं सामान्य समझ के हिसाब से तो हम बड़े एक तरह से बच्चों को ये कहते हैं या कई बार बड़े भी आपस में चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि देखिए सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती है और किसी भी उम्र में सीखा जा सकता है और उस सीखने के भाव को इतना हम विनम्रता से कई बार प्रस्तुत कर देते हैं कि कहते हैं कि एक बच्चे से भी सीखना हो ना तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ तो ये सब बातें जब मैं कभी भी सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि सामने वाला व्यक्ति कितनी गहराई से आत्मचिंतन कर रहे हैं और उनकी जो सहजता सरलता या विनम्रता है उसको वो इंप्लीमेंट भी करने की बात करते हैं और ये दोहराते हैं बार बार कि कई मौके ऐसे भी आते हैं जब हम अपने उम्र से छोटे या कई बार बुज़ुर्गों से भी सीखने का प्रयास करते हैं सीखना एक मानवीय प्रवृत्ति है और इस प्रवृत्ति को कई बार हम देखते हैं कि वो सामान्य स्थितियों में तो नॉर्मल दिखाई देती है लेकिन जब वो जिज्ञासु सिचुएशन में होती है अर्थात मुझे सीखना ही है या इस सीखने से मेरा भला हो सकता है या आसपास के वातावरण को मैं अनुकूल बना सकता हूँ अनुकूल या प्रतिकूल एक स्थिति हो सकती है लेकिन वहाँ हम अपनी सामान्य समझ से एक अच्छा काम करते हैं कि अपने दृष्टिकोण को बदल लेते हैं देखिए जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है हमारी से दृष्टिगत हो रहा है जो हम देख पा रहे हैं समझ पा रहे हैं कॉन्शियस माइंड से उसको रिसीव कर रहे हैं उस पर कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कुछ हमारे परसेप्शन हो सकते हैं ये सारी बातें रहती हैं लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से जब देखने की बात आती है कि आखिर क्या मेथड हो सकता है तो कई बार आप देखिए कि सीखने के लिए कई बार बड़े भी कुछ मैथडोलॉजी का उपयोग करते हैं कई बार बच्चे भी बड़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं और वो एक अच्छे कीन ऑब्ज़र्वर होते हैं और सोचते हैं कि ये परिस्थिति अगर हम पैदा करते हैं तो माता पिता उस पर क्या रिएक्शन करते हैं क्योंकि वो भी माता पिता के मूड और उनके व्यवहार और उनके तमाम रोल प्ले को या जो भी उनके साथ में डायलॉग होता है बच्चों और बड़ों के बीच में उन तमाम सिचुएशन बड़े वो ध्यान से इन सब बातों को देखते हैं कि किस सिचुएशन में हमारे माता पिता ज्यादा खुश रहेंगे या जब वो खुश रहेंगे तब हम कोई बात उनके सामने रखें यहाँ केवल ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ डिमांड किया और आपने उसको डिमांड और सप्लाई के नियम के हिसाब से फुलफिल कर दिया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल हो गई ऐसा नहीं है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के पीछे एक बहुत गहरा मनोविज्ञान काम करता है मन काम करता है मन की स्थितियाँ काम करती हैं तो वो जो मन की स्थिति है उस अनुसार कई बार हम छोटे छोटे केस को निर्धारित करते हैं या कई बार केस स्टडी के लिए हम तत्पर होते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हम इन इन उपायों को रखेंगे और कई बार उस केस के अनुकूल चीज़ें हो भी पाती हैं और कई बार नहीं भी हो पाती हैं तो ये जो फ्लैक्चुएशन है उसको एवरी टाइम हमको स्वीकार करना चाहिए यहाँ मैं एक छोटा सा उदाहरण लेना चाहूँगा कि एक पिता हैं और वो जीवन में बहुत सारे मूल्यों को ले चल रहे हैं और जब उस जीवन के मूल्य का वो निर्धारण कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वो अपने कार्यालय जाते हैं और मिलिट्री या फोर्स का उनका कार्यालय है और वहाँ जाके एक कर्मचारी से बोलते हैं कि भाई आप मेरी बच्ची के लिए थोड़ा सा ये इंजेक्शन की सीसी है इतनी छोटी सी सीसी में थोड़ा सा गम इसमें डाल दो अब जो गवर्नमेंट सप्लाई है या गवर्नमेंट के तमाम नॉर्म्स के हिसाब से वहाँ पर गोंद की बोतल रखी हुई है तो एक बड़ी बोतल में से इतनी छोटी बोतल में गम को डालना बड़ा मुश्किल है लेकिन जो रैंक और डेजिग्नेशन उनका है वो एक बड़ा डिजिग्नेशन है तो उनको लगता है कि मैं ऑफिस से कोई चीज़ अपने बच्चे के लिए ले के जाता हूँ तो उसकी क्वान्टिटी थोड़ा कम रहना चाहिए अर्थात वहाँ अपराध बहुत उनको कम होगा अगर वो पूरी बॉटल ले जाते हैं तो अपराध बहुत ज़्यादा होगा तो उनकी जो जूनियर कर्मचारी थे तो उन्होंने कहा कि साहब इतनी बड़ी बोतल है इसको बार, इसमें से खोलेंगे निकालेंगे तो ये गम उससे ज़्यादा फैल जाएगा ज़्यादा अच्छा है कि बोतल ही आप लेते जाएँ तो उन्होंने कहा नहीं मैं अधिकारी हूँ जो आपको मैं ऑर्डर दे रहा हूँ वो करना है तो उन्होंने उसमें प्रयास किया कि चलो उसमें गम को डाल दें लेकिन वो थोड़ा सा फैल भी गया तो उसको कोई पैकिंग अच्छे से उन्हें पेपर वगैरह से लगा के उनको दिया अब ये जब वो लेके जा रहे हैं तो रास्ते में उनको ख्याल आता है कि मैं अपने बच्ची के लिए सारा कुछ खर्च करता हूँ सारा मैंटेन करता हूँ सैलरी मेरे को मिली रही है तो वो 15-20 मिनट के बाद में वहाँ से घर पहुँचने से पहले ही बैकअप हो गए और वापस जाके जो जूनियर कर्मचारी हैं उनको बोलने का प्रयास करते हैं कि ये गम जो है ये रख लो और वापस इस बड़ी बॉटल में डाल दो बोले साहब ये निकलेगा नहीं कोई बात नहीं मैं कर लूँगा तो वो जब वापस जाते हैं तो उन्होंने ये तय किया कि नहीं अपनी बच्ची के लिए मैं मार्केट से सब्जी लेके आता हूँ तो गम भी लेकर आऊँगा और दूँगा तो ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा था कि उन्होंने सबसे पहले ऑनेस्टी को फ्लोट करने के लिए स्वयं की मानसिकता का अध्ययन किया और उनसे जो अपराध बोध या स्थितियाँ करिएट हो रही थी या फ्लक्चुएशन हो रहा था उसका अध्ययन करने के बाद गए वो और मार्केट से सारी चीज़ें स्टेशनरी के साथ साथ में वो गम की बॉटल भी लेके आए बच्ची को दिया भी तो वो बच्ची ने कहा कि मैं मेरी जो फ्रेंड है वो तो उनके पिताजी ऑफिस से कुछ पेपर लाते हैं रजिस्टर लाते हैं गोन लाते हैं पेंसिल लाते हैं तो आपसे मैंने एक चीज़ मांगा आप लेकर नहीं आए मेरे को वो ऑफिस वाला ही चाहिए तो बताया कि नहीं ये नियम के विरुद्ध है ऐसा करना ठीक नहीं है और तमाम केस स्टडी बताने का प्रयास किए बच्ची ने समझा और कहा कि ये एक अच्छी बात है पिताजी कि आपने ऐसा किया और मैं आपकी एक ही बेटी हूँ और मुझे लगता है कि मैं इस जीवन मूल्य को फॉलो करूँगी आपने अगर कोई कार्यालय से शासकीय कार्यालय से कोई भी सामग्री मेरे को ला नहीं दी इससे एक चीज़ हो गई कि मैं अपने जीवन में जब बड़ी हो जाऊँगी और जॉब करूँगी तो कोई भी सरकारी व्यवस्था से सामग्री लेके पर्सनल यूज में नहीं लगाऊंगी अब देखने में ये सिंपल उदाहरण है लेकिन ये बिल्कुल लाइव और रियल एग्जाम्पल था जो मैंने शेयर किया जिससे कि मूल्य जब हम स्थापित करते हैं या उसको पुनर्स्थापित करने की बात करते हैं तो स्वयं भी हमको मूल्यवान होना चाहिए और वो मूल्यवान अगर हम हो गए तो सामने वाला भी उस मूल्य की रक्षा में से जीवन लगाने के लिए तत्पर हो जाता है जी। जी, डॉक्टर अजय शुक्ला जी काफी अच्छी बातें आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को भी ये बातें समझ में आ रहा है कि कैसे हम बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं एक और सवाल यहाँ पर यह आता है कि हमारे जीवन में खेल और कल्पना बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करते हैं उसके बारे में बताएं। बहुत अच्छी बात है देखिए खेल और कल्पना के संदर्भ में मैं इसी बच्ची का एक और उदाहरण आपको लेता हूँ इनके पिताजी ने अपने ड्राइंग रूम में इस बच्ची को स्टडी करते समय बुलाया आवाज़ दी कि बेटा आओ लेकिन ड्राइंग रूम और बच्ची के स्टडी रूम के बीच में दरवाज़ा ओपन था कर्टन लगा हुआ था तो हुँ। कर्टन हुँ। के थोड़ा सा अपने ड्राॅइंग रूम के साइड में उन्होंने एक गिलास में पानी रख दिया लेकिन वो ग्लास स्टील का नहीं था वो काँच का था बच्ची आई उसके पैर से वो लग गया क्योंकि उसने कर्टन को नहीं हटाया एंटर होने के पहले लगा कि जी हाँ मैं दौड़ के चली जाऊं तो कई बार ये मैसेज हम सिंपल तरीके से भी सिखा सकते हैं लेकिन उन्होंने खेल खेल में इसलिए सिखाए कि बच्चा आएगा कांच का ग्लास अगर स्टील का ग्लास होता वो टूटता नहीं तो लर्निंग नहीं हो पाती हुँ। लेकिन वो कांच का ग्लास दूर गया कांच के टुकड़े वहाँ पर हुए उस बच्ची ने से कहा उन्होंने कि बेटा देखो देख के चलते तो नुकसान नहीं होता तो फिर बाद में उनको बताया कि क्या आपने जानबूझ के रखा था बोले हाँ मैंने जानबूझ के रखा था क्योंकि ठीक दरवाजे के बीच में कांच का ग्लास उसमें पानी भर के रखने का तो कोई मतलब ही नहीं है लेकिन ये मैसेज देना था कि जब भी आप को कोई आवाज़ देता है कम्युनिकेट करता है तो आप अपना आपा नहीं खोए आज तो छोटी सी बात है पैर आपका कांच में लगा कोई दरवाजा बंद होता करटे भी है आपके सिर में लग सकता था तो हम बड़ी दुर्घटना को टालने के लिए छोटी छोटी के के छोटे प्ले के माध्यम से, से या किसी भी एकाग्रता एक से दूसरी एकाग्रता की तरफ हम जाने का प्रयास करते हैं तो वहां जो हम एकाग्र थे उसी स्थिर मन से रिलैक्स हो पहले रिलैक्स होने के बाद दो मिनट अपने प्रभु को याद करें और फिर वहां से जब चलते हैं तो हमें पता चलता है कि अभी हमें क्या क्या स्टेप लेने थे अर्थात आपको आवाज़ देनी थी पर्दा वहाँ से हटाना था नीचे आपको देखना था कि अब नीचे देखना है या नीचे देख के चलना है ये कोई मूल्य अलग से नहीं समझाएगा हमें ही जीवन के व्यवहार में सीखना पड़ेगा अब कल एक छोटे से गड्ढे में आप गिर जाते और वहाँ पैर आपका स्लिप हो जाता या कोई और बात होती तो बड़ी दुर्घटना होती हुँ, लेकिन हुँ, ये हुँ. छोटा सा ग्लास है मैं आपको सिखाने के लिए मैंने सारा प्रयोग किया तो देखने में थोड़ा सा मेरा खर्चा आया लेकिन मेरी बेटी को समझ में आ गया कि नीचे भी देख के चलना चाहिए साइड में भी हमें अवेयर होना चाहिए और जो भी प्रोसेस कर रहे हैं चाहे वो चल रहे हैं उठ रहे हैं बैठ रहे हैं खेल रहे हैं सभी में एक अनुशासन और कॉन्सियसनेस हमारी ओपन होना चाहिए अगर वो ओपन होती है तो निश्चित तौर से हमारी लर्निंग भी अच्छी होगी और जिस काम से हम बुला रहे हैं या जो हमारे से संवाद होने वाला है उसके प्रति भी हम अवेयर रहेंगे क्योंकि बातचीत होगी और आप बोलेंगे मेरा मन अभी स्थिर नहीं है मैं थोड़ा दुखी या सुखी हूँ तो उस स्थिति में भी हमारे बीच में संवाद नहीं हो पाएगा तो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ भी अगर बड़े और छोटे मिलकर एक दूसरे के साथ में संपादित करते रहते हैं तो उस स्थिति में किसी स्थिति तक पहुंचना और वहां से निष्कर्ष निकाल के आगे बढ़ना हमारे लिए भी और बच्चों के लिए भी आसान हो जाता है जी चलिए डॉक्टर अजय शुक्ला जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कैसे बच्चों को हम लोग खेल खेल में कल्पना के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं और एक कांच के गिलास में पानी भर के रखा हुआ ये उदाहरण जो है बड़ा अच्छा लगा हमें और बच्चों को सीखने के लिए काफ़ी कुछ इसमें मिल जाता है तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत उसके बाद फिर डॉक्टर अजय शुक्ला जी से बात करेंगे आप सुनाए हैं बाल संसार सुनते रहो मुस्कराते रहो के काटे मन सबका नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में आशा करूँगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हम लोग जुड़े हुए हैं और काफ़ी अच्छी बातें निकल के सामने आ रही हैं और निश्चित तौर पे आप सभी को अच्छा लग रहा है और जिस तरह से बच्चों की मनोस्थिति पर बातें हो रही हैं तो एक और सवाल अजय जी आपके लिए अभी है बच्चों को अनुभव और खोज के अवसर प्रदान करने के क्या लाभ हो सकते हैं देखिए भाई जी इसमें अनुभव की जहाँ तक बात करें और वो कुछ और सेल्फ लर्निंग से कुछ सर्च आउट करें उसके लिए कुछ एक्सपीरियंस उनके भी होते हैं और कुछ बड़ों के भी होते हैं और दोनों की शेयरिंग अगर समय प्रति समय होती रहे तो उनकी मनस्थिति में ये बातें रहती हैं सबकॉन्शियस माइंड में क्योंकि अनकॉन्सियस माइंड उनको एक विजनरी अप्रोच देता है और वो उस समय उनको आइडेंटिफाई नहीं होता है लेकिन बाद में चल के उनको पता चलता है कि जो बचपन में हमने सपने देखे थे वो सपने अपने कैसे हो सकते हैं और उन सपनों को अपना बनाने के लिए हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ज़रूर हमें शेयर करना चाहिए ताकि उनकी जो खोजी मनोवृत्ति है वो जागृत स्थिति में बनी रहे एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा ज़िले में एक प्रोग्राम हम कर रहे थे और वहाँ पर कार्य करते समय हमने देखा कि एक कॉलेज में कार्यक्रम है और उस कॉलेज में कार्यक्रम के दौरान जो वहाँ जिले के कलेक्टर और एसपी वो बुलाए गए हैं और सारे हाई लेवल के अधिकारी भी आए हैं और सारे बच्चे कॉलेज में हॉल में बैठे हुए हैं और वहाँ ये सब संवाद चल रहा है और करियर बनाने की बात भी चल रही है करियर बनाते बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए लेकिन सामान्य तौर से किसी भी देश में एक बात बड़ी गहरी प्रचलित है कि हर इंसान को हर बच्चे को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए और लक्ष्य अगर बना लेता है तो वो उसकी पूर्णता में सतर्क भी होता है और इन्वॉल्व भी होता है और लग जाता है और कुल मिला उसे प्राप्त कर लेता है यह बात चल रही थी और मैं जे वहाँ पर एज ए एक्सपर्ट बुलाया था उन्होंने हालांकि एक्सपर्ट शब्द में कभी अपने लिए नहीं यूज करता क्योंकि मनुष्य होने के नाते कुछ ना कुछ हम लोग भी सीखते रहते हैं एक दूसरे से लेकिन उनके द्वारा ये सम्मानित शब्द था तो उस समय वहाँ जिले के कलेक्टर और एस दोनों ने अपना संबोधन किया और उन्होंने बताया कि भाई मैंने अपना जीवन का लक्ष्य बनाया तब मैं इस पद पर बैठा हूँ चाहे वो आई की बात हो और चाहे चाहे वो आईपीएस की बात हो तो दो प्रशासनिक अधिकारी भारतीय सिविल सेवा को अचीव करके और ज़िले में पदस्थ हैं और दोनों अपने अनुभव को सुना रहे हैं और उस अनुभव में ये बात वो शेयर कर रहे हैं कि हमने अपना टारगेट डिसाइड किया था इसलिए हम यहाँ तक पहुँचे उनके अनुभव शेयर हो गए और जब मैंने अपना वक्तव्य दिया तो उस समय एक लाइव प्रोसेस हमने वहाँ करने का प्रयास किया एक बच्चे को बुलाया और एक बच्ची को बुलाया और ये कहा कि जो एसपी साहब ने कहा है उनकी बात से आप कितना सहमत हैं और जो हमारे कलेक्टर साहब ने कहा है उनकी बात से आप कितना सहमत हैं तो दोनों ने ही अपनी सहमति बताई और फिर मैंने जब अपनी बात को रखने का प्रयास किया तो मैंने उनसे कहा कि मैं दोनों ही बातों से सहमत हूँ लेकिन उस सहमति के साथ में एक मंतव्य जोड़ना चाहता हूँ वो मंतव्य ये था भाई जी कि अगर हम केवल लक्ष्य रखते हैं और लक्ष्य की पूर्ति हो जाती है तो उसके बाद एज ए ह्यूमन बींग हम अपना एफ़र्ट बंद कर देते हैं और उस एफर्ट बंद करने के बाद में जहाँ तक हम पहुँचे हैं फॉर एग्जांपल कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर uh, अपने ज़िले का वो मालिक है तो हो सकता है कि वो ज़िले के या बड़े ज़िले के कलेक्टर तक अपने लक्ष्य को देखता है और ये पूरा हो गया तो वहाँ उसके बाद जीवन में जब प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं तो वो बहुत सारे ऐसे एफोर्ड नहीं कर सकते जिससे कि वो और हायर डायमेंशंस में जा सकते हैं फॉर एग्जांपल कि अगर बच्चे को हम अपना अनुभव ये शेयर करते कि हमें टारगेट बनाने के साथ साथ पहले अपनी लाइफ का विजन बनाना चाहिए विजन क्या है होल लाइफ आपकी मदद करता है और टारगेट जो है वो कुछ समय तक मदद करता है एक अच्छी बात रही कि जब ये मैंने शेयर किया तो एसपी और कलेक्टर महोदय और दोनों ही मेरे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मित्रता भी थी तो उन्होंने ये बात कही कि ये बात अगर विज़न वाली हमें पहले पता चल जाती तो आज हम यहाँ के सेटिस्फाई नहीं होते सेटिस्फाई इन द सेंस कि वो वर्किंग या वर्क प्रोसेस से सेटिस्फाई है या अपने आपको उन्होंने उस जगह पर बैठा लिया है वो संतुष्ट से। सेटिस्फेक्शन का मतलब यहाँ पर ये यह है कि वो विज़न की जब हम बात करेंगे तो संपूर्ण विश्व के अंदर प्रशासन कैसा होना चाहिए किसी भी देश में इस पर उनकी सोच जाती और वो प्रशासनिक अधिकारी के उस स्वरूप को लक्षण के बहुत सारे हो सकते हैं कलेक्टर बनने के बाद में वो अपने करियर को इस लेवल पर इतनी गंभीरता से पुलान करते कि वो वहाँ आगे चल के उनके मन में आता कि मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनूँ क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक ऐसा डेजिग्नेशन है जहां वो संपूर्ण प्रदेश के तमाम आईएएस अधिकारियों के ऊपर एक बड़ा पद है ऐसे ही पुलिस सेक्टर में हम देखें तो आईपीएस से ऊपर डीजीपी है तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पूरे प्रदेश का है और उनको पता है कि संपूर्ण व्यवस्था अगर विश्व लेवल पर हम देखें तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की है केवल मेरा एस बन जाना या कलेक्टर बन जाना यहाँ एक सीमांकन है और इस सीमांकन को इस टारगेट को अचीव करने के बाद में मेरा जो एफ़र्ट है वो इस लेवल पर होना चाहिए कि मैं डीजीपी बनूं और मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनूं लेकिन दोनों ने कहा कि ऐसा हम सोच ही नहीं रहे थे जबकि अगर हम अपनी लाइफ का विजन बनाते कि संपूर्ण विश्व में प्रशासनिक व्यवस्था कैसे हो या लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन किया जाए इस संदर्भ में सोचते तो विज़न हमारा संपूर्ण विश्व में संपूर्ण मानवता के कल्याण के अर्थ होता और हमारे जीवन में मिशनरी झील होता उमंग उत्साह होता और थर्ड नंबर पर आता है टारगेट और उसके बाद हम अपना टारगेट डिसाइड करते और टारगेट हमारे जीवन में बहुत सारे हो सकते हैं अभी हो रहा है कि बच्चों का टारगेट फुलफिल होता है और उसके बाद में कई बार स्थितियाँ विकट होती हैं परिस्थिति ती है बच्चे सुसाइड कर लेते हैं अगर उनकी लाइफ में विजन होता तो मैं हमेशा निवेदन करता हूं बच्चों से कि यू फर्स्टली यू हैव टू डिसाइड योर विजन विज़न डिसाइड कर लिया फिर आपका मिशनरी झील अपने आप क्रिएट होगा और टारगेट को अचीव करने में एवरी टाइम आपको ध्यान रहेगा कि मेरी मंजिल मेरा विजन है आज ये मैंने उपलब्धि हासिल की है इसके बाद मुझे कुछ और करना है और वो उपलब्धि में बहुत सारी जब सफलताएं है, जुड़ती हैं तो एक बड़ी उपलब्धि के रूप में वो हमारे सामने आती है जो भी अपनी लाइफ में लंबा चलना चाहते हैं और बड़े स्तर पर विश्व स्तरीय चिंतन पर अपने आप को ले जाते हैं उनके मन में हमेशा ही रहता है कि पहले अपना विज़न डिसाइड करें फिर अपना मिशन डिसाइड करें और फिर अपना टारगेट डिसाइड करें तो विजन मिशन टारगेट के कंबिनेशन को अगर बड़ों ने बच्चों तक शेयर कर दिया या सोसाइटी में जो कॉरपोरेट सेक्टर हैं बड़े बड़े ऑर्गनाइजेशन हैं उनमें वहाँ आप लेके जाए बच्चों को तो फर्स्टली इंटर करते ही आपको दिखाई देगा कि उस आर्गनाइजेशन का विजन मिशन और टारगेट क्या है तो विजन मिशन टारगेट केवल आर्गनाइजेशन का ही नहीं बल्कि हमारा व्यक्तिगत भी होना चाहिए जो हमें लंबे समय तक सीखने और समझने और अनुभव करने की प्रक्रिया को बड़े ही सरलतम तरीके हमारे अंदर स्थापित भी कर देगा और हमारी मनस्थिति हमेशा हमेशा के लिए चरेवेती चरेवेती अर्थात हम गतिशील बने रहें अपने उमंग उत्साह को बनाए रखें और मानवता के कल्याण में अपना संपूर्ण स्वरूप निछावर कर सकें जी जी डॉक्टर अजय शुक्ला जी काफी अच्छी बात है आपने बताया कि ऐसे बच्चों को अनुभव और खोज के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं इस पर आपने मनोविचार आपने प्रस्तुत किया तो आइए इसके साथ ही मैं चाहूँगा कि एक और आखिरी प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं और ये आखिरी प्रश्न यही है कि आज के इस युग में हम लोग जब मनोविज्ञानिक की बात करते हैं तो सकारात्मक और प्रोत्साहक वातावरण बच्चों के विकास में कैसे मदद करता है और उसे कैसे बनाए रख सकते हैं जी यहाँ पर बालमन में हमेशा ये बातें उठती हैं कि ये बड़े लोग हमें बड़ी बातें समझाते हैं लेकिन उसका जब स्तर हम सामान्य भाषा के साथ में संवाद करने का प्रयास करते हैं और स्वयं की ही उदाहरणों को हम बच्चों के सामने रखते हैं उन्हें बताते हैं कि जितने भी लाइफ में इफ़ बर्ड्स क्रिएट होते हैं उनके प्रति हम किस प्रकार से संवेदनशील रहें चीज़ों को बहुत अच्छे से निहारें उसे समझें स्वीकार करें और देखें कि इसमें क्या कुछ हो सकता है और अगर संभावनाएं वहां दिखाई नहीं देती हैं तो उस जो सामान्य समझ है उसका जो स्वरूप उनके सामने प्रस्तुत हो रहा है उसको उसको अभिवादन करें उसको बहुत आनंदपूर्वक अपने जीवन में कहीं ना कहीं स्वीकार करने का प्रयास करें कई बार हम अपने जीवन में जब कोई चीज़ स्वीकार करते हैं चाहे वो विचार हो चाहे भावनाएँ हों या एक दूसरे के साथ में संवाद से उपजी अच्छी स्थितियाँ हों तो हम वहाँ सकारात्मक भी होते हैं और हमारे मन में आता है कि ये सकारात्मकता धीरे धीरे हमारे जीवन में बढ़ती जाएगी और कहीं ना कहीं हम सार्थक प्रयास करने लगेंगे देखिए एकदम से सब चीज़ें क्रियान्वयन में नहीं आती हैं पहले वो मन स्थिति में आती हैं मन में ये सब कुछ उपस्था है और वो मन के प्रति हमारा जो दृष्टि और दृष्टिकोण है वो सात्विक रहे सत्ो प्रधान रहे सजगता से भरा हुआ हो और वो हम कोई लोड के रूप में स्वीकार नहीं करें अर्थात हम जितने ज़्यादा रिलैक्स होकर उस मन को रखेंगे तो आप देखेंगे कि वो मन हमारा बिल्कुल दर्पण के समान साफ़ हो जाएगा और वहाँ से चीज़ें रिफ्लेक्शन फॉर्म में चली जाएंगी और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ अगर आप जीवन को देखने का प्रयास करते हैं तो हमारा जीवन से एक प्रतिबिंब एक ओरा क्रिएट होगा और वो हमें नेचुरल रूप से ऑटोसेशन मोड में लेके जाएगा और जैसे कि कोई आपको अंदर ही अंदर समझा रहा हो कि ऐसे नहीं ऐसे करना है ऐसे नहीं ऐसे करना है अपने बड़ों से पूछना है माता पिता गुरु के पास बैठना है और जब ये चित्त और चिंतन की एकाग्रता बढ़ती जाएगी तो वहाँ समस्या का समाधान भी होगा और हमारी मन स्थिति को एक गहरी शांति भी मिलेगी और हमारा जीवन बड़ा आनंदपूर्वक गतिशील हो सकेगा जी बिल्कुल बिल्कुल चलिए मित्रों तो आज के इस एपिसोड में जहाँ अजय जी से हमने काफ़ी बातें सुनी और निश्चित तौर पर आप सभी को अच्छा लग रहा होगा और प्रोग्राम के अंदर जो गहरी और बहुत सारी सुंदर एग्जांपल के साथ आपको डॉक्टर अजय शुक्ला जी ने बातें बताएं मैं चाहूँगा कि इस पे आप विचार करें और अपने बच्चों के साथ इस तरह व्यवहार करके उन्हें आगे बढ़ाए और आप खुद भी आगे बढ़ें तो अजय शुक्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक आप बने रही हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणीसा